परमार्थ प्रसंग एक सौ तीस यथार्थ भक्त और साधक का भाव रहता है मुझे जब ध्यान से आनंद मिलता है बिना किए रहा नहीं जाता इसीलिए करता हूँ अपने प्राण शीतल करने का अन्य उपाय नहीं इसीलिए करता हूँ जब ध्यान जैसे मेरा श्वास प्रसवास बन गया है न लेने से जैसे प्राण निकलते हैं इसीलिए करता हूँ वे जो मेरे प्राणों के प्राण आत्मा की आत्मा हैं उन्हें तो प्राप्त करना ही होगा चाहे जैसे ही हो न मिलने से तो पागल हो जाऊंगा प्राण निकल जाएंगे यह जीवन ही व्यर्थ सिद्ध होगा ऐसी व्याकुलता ऐसी दृढ़ता होने से वे कृपा करेंगे ही वे तो दयामय हैं, उन्हें मन पूर्वक पुकारने से उनके निमित्त सर्वस्व त्याग करने से अनन्य शरण होने से वे दर्शन देंगे ही यह निश्चित है 131 पर ऐसी व्याकुलता ऐसी भजन करते हुए वह साधक के अंतिम जन्म में ही होता है नाग महाशय के जीवन में ही ये सब अवस्थाएं ज्वलंत भाव से देखी गई थी सदा ही मानो एक अपूर्व नशे में विभोर देह ज्ञान शून्य तन्मय भाव कैसी अद्भुत कैसी जिसने देखा नहीं वह तो धारणा ही नहीं कर सकता अद्भुत जीवन अद्भुत आदर्श 132 मन के स्थिर शुद्ध तथा निर्मल हुए बिना भगवत दर्शन नहीं होता तालाब का जल स्वच्छ और स्थिर न हो तो उसमें प्रतिबिंब नहीं पड़ता या अस्पष्ट रूप से पड़ता है दर्पण मैला रहते हुए उसमें मुँह नहीं दिखाई पड़ता या बिल्कुल अस्पष्ट दिखता है इसके लिए अभ्यास और वैराग्य ही एकमात्र साधन है अभ्यास के बल पर जो कठिन और दुर्लभ मालूम होता है वह भी सहज हो जाता है जिसका नियमित अभ्यास करोगे वही स्वभाव बन जाएगा साथ ही वैराग्य भी चाहिए सब ही अनित्य और असार है एकमात्र भगवान ही सार सत्य और नित्य है ऐसा समझकर केवल उनमें ही मन प्राण समर्पित कर सकने पर हृदय में प्रेम का उदय होता है इतना हो जाने पर फिर बाकी ही क्या रहा अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूप हृदय में जब यह वाक्य मनाती प्रेम घनीभूत होकर जम जाएगा तब वही प्रेम घन प्रेममय स्वरूप में रूपांतरित होकर प्रकाशित होगा